कल कई पक बाज मारी गलती वही हजार रुपया कहरा मारा एक धारा, तो के थारा तो है कि थारा तोारा है मल छः सौ रुपया गाय ने चारों नौक दे अरे चार सौ रुपया होनहारों बेटो तू थारी मेहनत कर लायो है तू तारे खा पी अरे छः सौ रुपया तो गा चारो नौ दे दें वो दी अतक वही मन खता खाना ओमपुरी ऐसी सुनी अगल बौणी आकाश ओम पति स्वामी महाुए अर पसेगा अमरापुर बास अ पर लूटवाने जावे अर डूबती मलाली जीवनी दंदरी बदौ तो भतीजो लालू बूजियो ऊटी मोरी खोच अर जटूबा रे अरे सुग्न रो कॉ का काका शुग्न मोलाओ तो सुग्न कोई मौलाओ बेटा मारी तो मौत आ गई ओम पुरी ऐसी सुनी अगल बौणी आकाश ओम पति स्वामी महाड़वेर बसेगा अमरापुर वास यदि क्यों के हे सुगुण चढ़ी माता माड़ुआ देह में घना है अर कह माड़ु मारी मौत है तो पोकण पट्टी में तो माड़ुओ गांव है और बार गांव है जोग मायरे थोदरे मलिनादीरे थोदरे बच्चे खिजड़ी हो खिजड़ी है थोड़ी मौत अत्र सुग ने कने दिया चढ़ी बता दिया अब जा पर सिंह पोखरण रे ढौ में डेरो दियो तो खरतारोम आ गया खरतारोम आया जदि कि खबर दी है खरतारोम आ तो पूछो रे खरता थू मारे लारे क्यों लगी हो मैं थारो कहीं ब्रो करियो मैं थारो कही खाओ नहीं कोई बिगाड़ियो नहीं थे मारे लारे तो कब जी तीन सौ होंडियो है जे मोहन मारे तेल की होंड टणगी आप ऊँठा खोज आया ये खोजो खोजो में आया हूँ तो के भाई खोजो खोजो नहीं आयो तू मारो कोशिश ही है अर शीशु है अर मारे लार नो है तू मारे लार लिखी वो मन ठा है लालपुरी मने रहफल दे इत तो खाटो का डेडे परवत पोकलना जो आडा भरिया के हे मारी ढौणी ने मैंने बैठा और अठे जाट ने मारोला मारी ढाणी तो नाश ना बेला उठो खरताराम ना अब जान फलोदी दी हम दिया खबर दी है खर्ता राम जाट फड़ोदी जाहाय उम पुरी आ गाज धने लाखों रोड ले जाए ऊम पुरी बैठा है लखा जाही तो चढ़कल हाथ नहीं चढ़कल पूछे है, थे कंदर बोलो धूल आठे ऊंपुरी कदय नहीं आद के स्वामी वर्ष साठ में मैनु चडवा भूरोन लाखोरो खा गे गेह प्रसन्न है पूठ लाखों रो धन खा गया पू हाट पर में है चढ़वा भूर ऊंट है ये घड़ी में देख न आया ना आपको काया ही को बात झूठी थोड़ी है का जड़कल मान लिया के बात तो हासी तो रोजी ने जोंबे भंवर जी कहता है कि ओम परी आडा आवड़ा बेवता हुए जन मैने हमीचार कर दो मारे बैर ले है ओम परी रे बाप प्रतापपुरी जी मारे दादाजी ने बेर बेर हो, बेर मारे ले तो में चढ़कम भेजियो जोब पति बेर तरी थे बातों करो तो ऊम पुरी गया ठे आए। जो रोजी ने बेर करो हो तो आज प्रिय ठे आयोडा है। ऊम पुरी आ चढ़कोकम भेजियो रोम्ब पति बेर तरी थे बातों करो जो ऊम पुरी गया ठे आए चड़कल हुकुम भेजिए और मन में लाओ रीस आठ लेलो नी मोटरों थे भड़ चडो पैंतीस जो आठ मोटर आओ अर पैंतीस भड़ोला जन ऊंपरी दबे ऊपरी दबारो कोई कड़खो दी खेजड़ी हाग खेजड़ी है दोबो दीओ और लग आर उठे जान सुरी ओत्रो खादो खोद हैंग हरी तू तो उगाड़ो और आर ऊपरी बैठ अरलारे पीठ में बैठो लालू रैफल पलटी रमजे खा रैफल पलटी रमजे खॉँ स्वामी तने शरीर सीधी लागी गोडे में जिद तोड़ ढाकणी तीर सिंह जू हो लड़ी नहार जो रगे ऊम पुरी बोलिया रजपूती राखी हागे पगे तिंदली बाछा रोजा लेसा उन टाइम रे माने अणछी झीमो नाथी तीनों बहनों सत्रह नंबर में बाछा साहब जोधपुर पधारिया जसुन सिंह महाराज केसुन सिंह महाराज के कन्ने आया अठे जदि कि और गुलाब सागर तालाब है ये गुलाब सागर तलाव माते तलक पछोड़ो बचा अरे सवा घंटो आम नवाज पड़ी बादशाह आप है जो जसवंत सिंह महाराज कहीं करियो जो पछोडी रो बटको हो वहाँ तो बचायो तलक पछोड़ो और आप रो बटको तो बटको परो बचा अरे सवा घंटो आप माड़ा फेरी जसवंत सिंह महाराज दो ही बराबर हो गया बाहर साहब जसवंत सिंह बाब जी बराबर हो गया जी क्या आज सातों दिन फिर मटिंग बहगा सातों दिन अर जट है देखो अमलकसुम गलिया अरे राजा सुबह बहुन कचड़ी भेली हुआ और उन टाइम रे मई ने डोड बोर बाहर देखो कार्ड मोटरों पैमची बोर और जाजा माथे नहा क्योंकि ये क्या चीज है तो डोड बोर आप ना क्यों अरे चार बोर सिंह जसिंग ये क्या चीज है बच्चे सब ये आप से लाया सिंह आप कहाँ से लाया बादशाह बोलिया कि मैं तो सुहा वे के गया था पर बल्लाय में जो मैंने तो एक दौ बोर आते आयो और आप चार बोर शब्द कहाँ से लाया उन टाइम में देखा क्या थे सुआ वो एन गया था जे छिया में छिया में गया था तड़के गया था तो के गियो तो छियाँ छियाँ में था। तो तो थे तो आता सुआ और मैं तो बाज जो मारे डगोरी छियाँ आती और आप रे माथे जो आप जेड़ो मैं यो हूँ तो बाज रे आगे सुआ कहीं कर सके कदई आप रे घी मुलड ना हो तो अब दरबार रह के नहीं साहब आप, आप रो डोड़ो मेरे नहीं चाहिए आप रो डोड़ो मारे नहीं चाहिए अठी न ली पाजा और क्यों क्या अठी पग करना आठ ही पग करना जोधपुर हम आपक मत करना जसुन सिंह राजा ऐसा है जो तेरे को घट जाएगा और मेख बोलिया जो तीसरे हेले दिल्ली बुलाओ जब वाकई में जानूं कैसा दरबार है तो आ जाएगा तो करो हेलो आप बादशाह साहब है तो हेलो कर जसुम सिंह का जट पलंग माथों उठिया तो आपरा प्रताप साई पाप लांबे चाड़ो री अंग्र की गल डब्बे तलवार जट हाज हिज हम बीजे हेलो कर जसुम सिंह तो आप सत्र पार्टी उतारियाजा जट आप कहता तीसरे हेले जोधपुर दिल्ली नहीं आवे आता हम उठी लोग तो हो पालियों जोग माई जीमो खेले भेड़ा उन टेमरे मई ने दरबार फरता फरता राय सिंह राजा रई राजा बीकानेर दरबार बाब जी ने झीमो परिणाया परणाया राजा जसवंत सिंह बाब जी ने और नाथी परनायाली वाचिया ने जोगमाइन झीमो बेड़ा खेले बेड़ा खेले दे खेलते तो खेलते एक दिन यार दरबार पतार गया का हो कि दरबार आया दरबार आया तो जगदम्बा कियो के भाई दरबार आया है तुम्हारू तो देवी रो मंडप है और मंडप तो मारो टाल दीजे और बीजा है और या पड़िया नहीं यहाँ मारे उठो बहो बात करो चिंत करो तुम्हारे दरबार आया तो उठ नहीं जाओ उठे जिम्मो की हो जगदम आज तुम्हारे तो मारो जो भाई है जैसा ही दरबार है मैं मारे घरे जाऊँगा जितने तुम्हारे घर है बार है सब चीज़ा हैं देण है लेड़ अरे जगतम आपने मंडप में बैठ उड़ा कोई बात चिंत कराऊँ कहीं जैसो मारो महाराजा भाई है जैसा ही आज दरबार है उठे देवी जो बतन बुव है कह मा मारी जो है तू तो अब अबखी पड़े उन मने इलो मार तो कब हबखी पड़े जगदन मैंने ऐलो मरज हे जाऊ जैसो मेरे जीवन लागो, तीन बेनो गिया उठे तीन बहने कह था थाल टाइम रे मायने नासी बोली के जीम्मो आ तो दो बहनों भेड़े जी मैं तो आप दो बहनों टाइम रे मायने जीमा देख बोलिया के भाई आप घी हई मारे जाए बेनो, एक ही माँ ने एक ही बाप पन भाई, आप एक ही थाली रे मायने रोटी नहीं खाओ तो कहू कारण तो कि भाई मैं तो हूँ छत्रीवशरे घर में दरबार और थों घनी मारी बहन है पन थोड़ी बाछिया है तीन दलीरो तो पर है मुसलमान घर में आप वेली रोटी नहीं खाऊ वो आ तुहूर पड़गी नाथी रे पाची जाने चुगली खाई के सवरा डोला मंगाया पन मारी बहन जीवारो डोला मंगायो तो जिम्हारा डोड़ो दो नहीं मंगा तो जिमारा डोड़ो मंगाओ जब मानू जुब मानो कागद लखन लखनऊ दरबार रमादे मेलिया राय रमा बीकानेर कागद देख प्रोणी कहो गाणी लखों करोड़ों कागद आ जावे तो दिल्ली माता जी अरे दल्ली आ तो फंसे है देखो मैं तो मरिए में हाँ उनको जिये में तो का तो कारण बताओ के सवाल ओ हैूो बीड़ी कागज में आवे तो आज पहल मतानेर दरबार दली उठे लखों करोड़ों कागज लख लखन बीकानेर भेज गया तो आवे आज कागज जमे आज हेड़ जमे आज जमे पूछेरे के बात कहीं है कागज जारीियार रावे नी कारण कहीं कपजी कह यूं नहीं आज तो चट्टू चट्टूवाड़ो मुंदड़ो है ओ बीड़ी दिन जावे तो आवे नहीं नही आते तो पड़ो तो खोस लै जाए को लेवड़ों की करी तो के ले तो हार लै जट छबा जुड़ी अमलकसुम्बा गलरिया सब राजा महाराजा वे बैठी थी हर आप बैठा थूमड़े ने लेवरा अल्लाह आप रो आ का रोआिया दरबार बाब बैठा जो कुछ बैठा क्यों अच्छा ये बच्चा क्यों रोता है बाबजी रोए कहीं आप चट्ट मूंदड़ो देखो इन मूंदड़े वास्ते रोए तो हेलो लो रहे थे ला देना जड़े मूंदड़ो कार्ड दे दी ले तूंदड़ों दे मैलो में मैलो में किया हो नारायण सह कि ये रो ये माई नमून मूंदड़ो बना दे ओ नक्शो रोज नो नही बजेर जट वही बजेरो बना मूंदड़ो अरला दरबार ने जला दी को खमा अबरी चीज लो तो आप कोई देखिया कोई करिया पैर लिया वह आगे मूंदड़ो बीट दे बीकानेर बीकानेर जातो हैं राणी साहब ने दिया देखियो कि आज मने जाऊँ है दरबार कहता तो बात हाँची होगी अब आज जाना है दोंगा रेखड़ा देता कुम गाडे होते जनाना पधारिका जनाना पधार गया बीकानेर जनाना पधार गया तो तीन दिन मेला बाल हुए हमारो सारे हुक्म छूटोगे तीन दिन तक दरवाजे में बारे मार तम्बू रह ला मी आ रहे तम्बू खनचा दिया आडे कनाए तुम खंजा दिए राजा बुआ दे रानी खेने राणी देखियो राजा हमो हो राजा, राजा देखियो राणी हमो हे राणी मैं सैरी भर्जी के बीकानेर दल्ली मत आजो दल्ली मत आजो अब क्या है कार्य लगा मैं तो कोई मरिए मैन कोई जी जिए काग दिन के ये देखो आप जिस दिन मैंने क्या कहता आप क्यों तो बोल हाथो है आप ऋषि ने देखियो ना जुल्म करियो हुई तो तो, तो पड़ अब कहीं कराऊ उ टेम में झीमो किया के जनदन जगदंबा कहता हा जगदम्बा कहता कि अबखी पढ़े जगदन मने याद कर दो तो हे जगदम्ब आज जड़ी तो कोई अबखी वे ही नहीं एक एक को गा ने दुआरी माते बैठा हाथ में चरी एक आदमी में नहंदो अरे गा ने बैठा रे लो आयो तो उतुटा जी हगिया हग गे तंबू में कल जल जल भाई चार आ चरु अन्दना पकड़ मारी गावे खोटी थारी मर्जी पड़े तो था अठेरे थारी मर्जी पड़े तो तू घरी जा अब बाछियारे सामने मैजारिय उन टाइम रे मैंने जगदम्बा रूप धारण करियो रूप धारण अब तो आप कई पूछो जोग मैं कोई रूप रूपरो प्रवण जम जम जम जम जम जम करता चढ़िया तड़िया लो मै लो चढ़िया तो बाछियारी जगदंबा मीठ मीठ भेड़ी उत आई मूर्चिया कन जो दरबार उठे तख्त माथे दिल्ली माथे फेरी उठे क्यों हे जो जात राजपूतों डोड़ो मंगाउनो तीन हजार तलाक गादो तरे गाले ओ गादो तर नहीं होमा गणी करोड़ बंद करो साव बाद्र बरसिया एक नाडियो तो देखो भरिज ग पौणियों पौणियों नाड़ी भरिज गो तो उन टाइम रे मोहन कईक्र जो सियाण राजा है देखो माटी तो बनाया चोतरो माते है गोबर ढोलिया और कोनो में ऊठा मींगणा जो गाल और राजा उन बह शाल राजा उन बहुत पौ पोरों ने अनका एक फरता फरता फरता फरता लौंकी है सको आई लौंकी आई अनका जा आडो भरियो ही रहने मज मज पा मत पीजे मत पा मत पीजे पा मत पीजे अरे मैं तरह मरू बैठे मामा मैंने पाणी पिया दो तो क ना भाई मारा गीत गावे तो पाणी पिया दू नहीं तो पाणी नहीं पियादू अरे मामा थोड़ा कि गीत गाऊ तो यूं कहे के सोनेरो रो माथे हो माथे रूपो ढाओ को बीर बलियां जन सिया राजा ज बैठो अड़े अड़ो गीत गा तो के ना भाई माटीरो चौतरी हो माथे गोबर ढाओ को ऊँठवारा मींगणा जन सिया राजा ही बैठो ऐ रौंडियो कीर के तो कीर गई मामा के सोनेरो चौतरी माथे रूपो ढा को में सोनेर बीर बलिया जन सिया राजा ही बैठो के क्या लो कि बाबड़ी गो गण पढ़ी सोनेरो चौधरी रूपो ढाओ जाने हिया राजा बैठो हाँ पी ली चट पानी पीयो जेडे फरता फरता एक गो आ गई गो आई निया राउंड कब मार गीत गा अरे कें तरह मरू मारों घोटो हूके मारों घोटो हूके मैं <laughs> पाणी पीया दाई मार कहे तो गीत गा गीत नहीं गाए तो तने पी को पिया ने अरे मने पी पिया दे बैठिया बाब मैं मरूं तरह मरती मैंने थोड़ा एक मुंडो मो गाल दे मूडो मोए गाल तो फचे का गीत तो कड़ी देख जर मूंडो मोए गाली क्या दे गो मै अमे दौड़ी दौड़ी दौड़ी दौड़ी चक्कर लगाए हिया राजा बारे नहा जाठने आयो हिया दी जेहे अठन निकलती हाँ नी लारे पड़ियो हिया का एक बड़ी उनका दवरे माते चढ़गी दव चढ़गी उपरदान हर चोटी बैठी अरे गो गौ के गो चढ़गी है धो तो उतरे नहीं पे भो झण सिया जी के सियाण तो मारी पालखी रौंड में भरेगा जद तो हेठी चाल सी हां सिया मारी पालखी तो में बरिया तो चाल सी जहड़े चार जना है जो जोगी कुत्ता लियोडा है शिकार जारी आए शिकारजारिया जो बैठूड़ी कि कुत्तक ने चार जना एक कुन आवे भाई कुना एक कुन है भाई कुत्तों डुग, डूगे चार जनांदे कुतक एक कुण आवे भाई चार जना का कुत्ता तो माड़ा ग्राहक है खड़ने भाई तो आता तो अठी ने बताया हठी कैठी आवे जी जेड़े हिड़ी जे ने आते रहगी जो छोड़िया कुत्ता लारे कुत्ता छोड़िया ने दे दर रह आगे बैठी लौंकी लौंकी बैठे मामा है कोई तो क्या आका मत कर बारे आया मुकाते आड़ा जो राउंड मांगे हटे जो आगे गई मत जा तुम तो ममा है कतरा कना तो कह मुकाते आड़ा है हैं तो को आला है जो को आगी में तो मुका हैौकी तो हरकन आई आगे लौकी हो दो कुत्ता देख तो कौन लियो। एक को लौकी, तो लौकी दो खोचे दर में कुत्ता खोचे बारे लौंकी खोचे दर में और कुत्ता खोचे बारे दोन टूटा लौंकी दे पाची वाह वाह मामा मुकते आला है मुकते आला कटे तो खोचा बैठे तो, <आगू>। तो, तो, तो कोई किरियो एक नाडो रे नाडेरे रे माते एक हनुमान जीरो थोद रे हनुमान जीरो थोद रे इनका लौंकी न होगी पोंह लौंकी न होगी पोह जो का खाज खोद खोद खोद खोद ने हेंग हरीर तोड़ दियो हेंग हरीर तोड़ दियो फरती फरती फरती आन हनुमान जीरे थोंद रे ओड़े बहगी तो फर कर उठे जान बे एक दिन यो हनुमान जी बाहर निकलिया के बेटरी बाप अच्छा मारे ये ओड़े कोई करे तू हेंग हुगलियाड़ो कर दियो अरे गह मैं तो आन बैठी हूँ थोड़े खने जो हमारी आौ गई आगे जाऊँ नही निद्र ठे मरूंगा एक कह बेटी रे बाप सारी पोव गमाऊ की कर तो किर मारी पोह गो तो भाई थारी पौ तो भरी गमा पन हूर्रो तो हाट अरे बागरो काल दो, दो चीजों वे जकन थारी पोह जाओ निद्र पा नहीं जाओ म मोमा हूररो हाट भागरो काड़ो मैंने हाथे कर हूँ मामा अब वही नाडे मैं हूरी हड़ियड़ो अरे भागी हड़ियड़ो जट तो र थोड़ोकदर आयो जा फिर अरे दादा एक मोटे मोटे कौनो रो आवे मोटी मोटी जट अर आवे तो को मोमा तोने गाड़ियों काडे जो मत पूछो नहीं नही बेटा है कौन तो के के मामा एक मोटे मोटे कौन और मोटे मोटे गालियों छोटी छोटी रो लंबे मुंडेरो आयो आयोज जमीरो नाश कर दियो और खराब काम कर दियो <coughs> जो मारे भेड़ो हो जावे तो <coughs> मनो को छोड़ू नहीं तुक तो आदे तुखरे तो ठीक है फारे दे के, के बारा आ बारा मैं आ हूं, और बारा आ वो तो पी राबरी खोद बीजी कर कर तो डलग भदी और बाघ आयो बाघ आयो उनका जा फरी आ रही अरे नौ तो बेटे रात खादा कर एक गाड़ ऐसी बोले हे जो मत पूछो नहीं बात मैने नोना रीस आए पु कूंजाश नहीं भे है तो मारों गूंजाश नहीं पे, ऐसी गाड़ का ढूंढीरो खामने रमने रो खाने आंग जमी है बिगाड़ दी तो ओ खोद कर तो फ्री हो जाओ तो हाँ छोटी छोटी ऑंखिया लाबो मूडो ओ मामा ओ मामाओ थाने गाड़ियों का ना आप सुना आ ही कदे तो फारे बारह बजे रोको है तो कह दीजे दीजिए बारह बजे रो मीजोड़ो धनी और बारह बजे टेम हुई अठनो तो हुर आयो और आठनो शेर आयो शेर आते आज बातों में भाई नैनकियों आज बातों है जेड़े वे कह आज बात है भाई ढूंढीरा खे वाला के धारी आता इन करी भड़त भड़त करी जूर तो बराबर तौख दात दात भाई तो औतरो अरे अठ नूंडो पढ़ियों शेर रो हूर रहे खालों का अठ न तो हूर पढ़ियों और अठ न शेर पड़ी लौकीदा हनुमान ने क्यों रहे तो बाघ पढ़ियों अरे हुई पढ़ी हाठ चाहिए धोरे तो ही लियाओ तो ले और मारी पाऊ माव। सूर नार एक छोटी लौंकी है सूर ने नार न दोयों ने लड़ा दिया कपटी मीत कही जे पेट पैट बुद ले है, पहला बोंदे परी तो भी फसे गोता दे राजा भरतरी बावन लखे अत्रो अतरो राजोड अरे कहने देन जाओ राजा भरतरी बोलिया मत कर धनवती बो पूतों कार धन धनरोन माया पोमणी आ धातों लगे नहीं बार ये प्राणी रो संगाति कोई नहीं है तो के राजा गंदर पर कही जो दीकर बाबे पोता जो राजा अंदर जी जाते पर बड़ा हो परमार हे राजा उजनी कदरा राज हो अर्थे लो तो मरो कोई भला तो के रोणी चेला गुरु गोरख नीर्थ पाक तो के चौरे धुरेला चमरे धुरेला चारण भाट मैलो कड़पेला रोणी पीड़ा राजा मतलब काली रौी झूठो अटवाड़ो चेलो बनूलाखनाथरो तीर्थ बन पाक मारी कायरो तो का झुरेला झुरेला करा जो बेख हे राजा थे मोरा जो है तो रणी चेलो बणूला गोरख नाथरो तीर्थ बदरी ना उदाह मैं नर्मल पाक मारे कोई राज, कोई राज पाठ री परवाह नहीं है, तो के राजा जोग कठन झीणो चालो चलना धार धारो चूकसी अणियों मारसी राजा जोग कठन बड़ो झीणो है फरो नहीं है तो भारी कारीला पर तो जोग लेनो तो क्या कदे नहीं आया रंग महल कदे नहीं करी दलरी बात दूधो नहीं भिंजी रेशम मारे खोले ने बाल अरे राजा को रंडा बो दिन जाओ थे तो क्या मारे धन रही कोई परवाह नहीं मारे अन्न चाहिए धन चाहिए ने, ने पुत्र चाहिए ने राज चाहिए जे ने श्रीकार चाहिए ने कही नहीं चाहिए मारे मैं तुम्हारे तो दही को कल्याण कर रही हूँ आर चेलो बनौला गोरखनाथ रो तीर्थ करोला बद्रीनाथ रो बन जाऊ में नर्मल के तो राजा एक दिन तो ऊ तो बाजिया सोवनिया थाल सोनेरी बक्सू नाड़ा मोड़िया उड़ नमगद दल धरती दल चढ़ी हो राजा जन्म पायो जन कई रीतना हुई है अरे आज जो कठन ले अरे आप जो रोई में जाओ मारा कोई वाले धूणी दुखाऊ राजा रंग महल में आशण थे जोगी मैं जोगनी। मैं संगड़े रे लार काली रोणी है गरु बोले मैने झीणोड़ी गाढ़ के मारो चेलो यो है तो घर बार नहीं छोड़िया गरु बोले मैने झीणोड़ी गाड़ चेला बनोला गरु गोरखनाथ रा तीर्थ करोला बदरी नाथरो नर्मल पाख तो शाह बालनाथ बाबो दैत रे रहे काल काढ़ पड़गो बवन चेला गोपत खेले बवन बवन चेला चवड़े खेले तो मोटो कोटवाड़ बीरियो बेताड़ माँ काढ़ पड़गे बालनाथ बाबू बोलिया के हे बीड़िया बेताड़ बवन बवन चेलो में तू मोटो है कोटवाड़ सू बेहती भौत भेरों करे तो सूर्य होने मोथों तरे बेती बोंतरे मईने बेरो मत कर दे जो बेती बोंत बेरो कर टुकड़ो थोड़ो दियो कहने घड़ो दियो तो हििया फूटूट मर जावेला एक मन कर करीर कंथा सुने तो करोड़ पाप काया रा अरे अणसरवरीय नारी धोए झीणा पाव उपण रो कोई अंत है न कोई पार उभी अस्त्र धवाड़े नैनो बाल उन पापण रो मुख कुण जो है मै थने पूछो मारा बीरिया बेताल बता कैनो चारेवास हे बीरिया बेहताल माते तहत काल पड़ गो है अरे बहुन चेला गुब्त खेले बहुन परगट खेले तो बेटा करे मने मै ना चारो मारी जमाती रोके जेहड़ो कोई राधा बाछा बता बेरियो बेताल देखियो बारह बारह वर्ष मैं बाप जी की धोनी सेवा में रियो हूँ कोई गुण आगुण देखियो को कहू नहीं तो बाब जी आज परतो तो देख लो अब पहला प्रकृषिया कई ले है बाबेरी के पहला प्रखमिया चेले दीदी आदेश बाबो बणिया बाड़े बेश बीजी प्रखमिया चेले दीदी आदेश बाबो बणिया नाधौनी बेश तीजी प्रखमिया चेले दीदी आदेश बाबो बणिया बरड़े बेश चौथी प्रखमिया चले दीदी आदेश बाबू बढ़िया बूढ़े पेश अब बूढ़े चार जुग पलटा और बाबू आपने दर्शन दिया है दर्शन दे अरे मेरा क्या तुम सुख पुष्टि है अरे क्या गुण अंग दिलती है मैं तो बुढा जोगी हूँ चार जुग का जोगी हूं बीरियो बेताल देखियो बाबू जी ठगीजे तो नहीं है उजीणी नंगरी बिर दे राज उठे है मैनो कोई चारो रेवास बीर्मदे राजा उजीणी नंगे रा ये जमाती है राजा बीरमदे रोकेला चार चार छ छ महीना बीजे कोई नहीं रोके दहत डूंगर से चली जमात जाए उजी रे दे भागों डेरा तो सौ सौ बरसों भाग बगेचाता शूकोड़ा उ हरिया उग्या मोए दादर मोर पपैया बोले दादर मोर पपैया बोले अरे कोयला टहूका कर अरे बड़ी लीलाई लगी सात सहलियां आए तो कोई जोने आए उठे जेज कर दी हंजिया बड़ी इन पाछे घरे गिए तो बीरम राजा पूछे के हे आन आज मोड़ो कौ करिए बेटा हे बाब जी अपना सोसों बरसोरा बगैचा उतार वही हरिया हो गया मैं दादर मोर पपोया बोले है कोई लो टूका दे है एक कोई महाराज आन धूणी लगाई है उन पर काब हूँ शुका बाग है हरिया हो गया है अब सिंगी वाज वाज तो दे राजा रे गई बाल बालनाथ बाबू आया और कोई नहीं है बालनाथ बाबू है एक मन कर वीर कंथा सुने तो करोड़ पाप काया रा झड़े अब कहीं गिरओ के बाब जी के दर्शन में जाउणो घोड़े सुवर रुए और ज्यों ज्यों राजा पगला भरे तो ज्यों ज्यों दलसा राणी आडी आडी फरे ए राजा थे काला उग आग बेंडा उगिया मड़ा मसोणो जंगल बास उन स्वामी रो कोई है विश्वास मड़ा मसोणो जंगल बास उन स्वामी रो कही विश्वास आग धतूरा हुई भसमी भसे तो काला बेंडा भी थोने परा करे <coughs> काली रोनी आग धतूरा भसवी बसे तो वही मने काला बैंडा कभी नहीं करे मना मसोणो जंगल बास उन स्वामी रो मने खरो है मने कोई काला करे को बैंडा करे अरे बाबू जी ने दर्शन में जावा दे हे राजा ऊगेश्वर है अरे वो दर्शन में जाओ वही गुरुशुब दे तो पे गुरु गुरुसुब्रे मैं मारो ही राखो, तो जाओ हे थैम मीठी बाजरी है थैम कोई लुकान बात थोड़ी राखी जाए पे गुरु गुरुसुबत आदो थारो है आदो मारो है राजा उठ रवने बाजार में आया तो बेड़ी धोबी है जन गए माता गबलिया गाली उड़ा अरे हम आ गया अब कद तो छोड़ दिया राजा ने दौड़ी फर गांव वालों ने हिला करे जागो रे जगाऊं जागा रा लोक चोर हैन घोड़ों धस्यों जावे अरे भेड़िया तू कालो उग्योग बैंडो उग्य मैं बीरमंदे राजा हूँ अरे महाराज आया है और दर्शन में जा रही हूँ मोहरे राजा ये टैमरा बारे क्यों निकले तू तो कोई चोर है तो रावणो घोड़ों ले जाओ जागो रे जागा मैं शहर ये लोक चोर है न घोड़ो जा रही हो अरे भेड़िया मैं बीरमदे राजा हूँ और महाराज आया है बगीचे में मेरे दर्शन में जाऊं तो बाप जी पैद रे गुरु मंत्र में जो मारु शीर राखता वो तो जावा दू नहीं जावा नहीं दू तो के भाई पैद रो गुरु शुभ है जके रे मौने आदो तो है रोणी रो यार आदो है जके तो आदो थारो है रादो मारो है तो पधारो धोबरी कहीं गिरी हो गाबलिया तो नाकिया एक फूलो ढूंढो तो देखे मैं अरे धोबी जी लारे लारे बेहरुगया ग्डियो तगड़ियो लारे लारे बेहर उ राजा तो आप घोड़े सुवर हुए अरे जरजान प्रखमिया दीदी पहला प्रखमिया राजा दीदी आदेश बाबू बणिया बाड़े बेश बीजी प्रखमिया राजा दीदी आदेश बाबू बणिया नादोनी बेश तीजी प्रखमिया राजा दीदी आदेश बाबू बणिया बरड़े भेस चौथी प्रखमिया राजा दीदी आदेश बाबो बणिया बूढ़े भेस जा पाए लगा अरे राजा थू तो आयो तो भलो आयो तीजो लफरो लारे क्यों लायो राजा कहे कि एक घोड़ो बीजो अश्वार तीजो मारे नजर में नहीं आवे अब जी औंगलियों तो बतावे नहीं के बेड़ियो धोबी रुँ कदमी छियाँ बैठो है आ तो कहे नही हे राजा थू तो आयो तो भलो आयो पीजो लफरो लारे क्यों लाया तो के एक घोड़ो और बीजो हश्वार तीजू हमारी नजर में नहीं आवे तीन आगत बोला अरे बापजी देखो वहा कर भरी अरे पाचो कहीं करियो के गुरु शब्द राजा गुरु शब्द होना राजा ने तो राजा हूँ पहला बेड़ीय धोबी पावे जैसो राजा ने गुरु जसो राजा ने गुरु शब्द होना जैसो बेड़ियों धोबी पावे जैसो राजा ने गुरु गुरशब्द सुणावे जैसो बेड़ियो धोबी पावे तो गुरु गुरुशब जैसो महाराज सुनावे जैसो बेड़ियो धोबी पावे अब राजा तो आप ठगोण गया और महाराज क्यों रहे भाई राजा में बक्खो पड़ेगा अपनी धूणी उठा लो अपनी धूणी उठा लो जो आप अपने हालोमरा और राजा में बखो पड़ता वेला राजा तो क्या आपरे ठगोणे महाराजा लेता आप धोड़ी धूणी आराम मुल्क में रमता रिया धोबी कहीं गिरी गुरमंत्र हाथ तो बनियों नवलखो हूर बनियो बढ़ियों बगेचे रे तो ने तो हेंगे बागरा पंचर का तो हेठे अरे गोड हेंगोरा ऊंचा नौलखो बाग तो जे नाश कर दिया हवा मड़ी गो उगाथा अरे हाथों रे मैं जूते अरे नाथा जे देने फरियाद फरियाद बाप जी स्वामियों ने सौरिया ढूंगा बताया अरे वो कहीं तो कहीं को बापजी नवलखो बाघ है जर नाश कर दियो तो है कुण? बाबर कंदो लौंबी मुनाल और सूर नहीं है कोई और उपाऊ है तो घड़ी सूर जहड़ो पर सूर नहीं है कोई तो शेर उजी रहे मोहिने आको योग आओ मारा करो भगत में आको राजा हूँ पहला लो कोई नहीं करे है तो राजा पहला लोग कोई नहीं करे वियो आको अरे सूर आप घोड़े सुवारी योड़ा और है अरे आगे तुम हूर निकलियो निकलियो और राजा दियो घोड़ो लारे घोड़ो लारे तो शेर रे बा में आवे जड़े तरवार रे बा में परो जावे तरवार री बा में आवे जड़े शेर री बा में परो जावे मार पाड़ मार पाड़ मार पाड़ करता हूँ कहीं में ले गया मंगरियो आयो हूर दियो छेटो चेटो देते मंगरियर लारे जाते हाजत अरे बेड़िया देखियो घोड़ो तो देखियो सूर तो, तो, तो मारे हेटे नजर नहीं आयो हम बेड़ियो धोबी घोड़े आगो पाछ टहलावे यार हवा खलावे यार भिंजो बटको राजा ने हेटा बेहणिया हवा गाले राजा ने बेहोण घड़ी भर कियो कि के आप कियो तो के गुरु गुरुशुब्ध हु जो मने उठे रावणे में कुन तो आवा न कुण हुआ न कुण बातो बाप <coughs> आज है जो ही भेड़ा उ जो मने वे जो बात सुनाओ अरे गुरु शुभ दो तो मर्जी रावणी ने आवरू वचन पालो तो राजा मन मैं विचार करियो है जितो तो मैं रोणी नहीं, तो नहीं को कौद होनी अरे नटेज धर्म हटे है ओ देवण तो हैौणी नहीं कहुण आयो तो बेलिया छोटो हरणीरो बच्चों हुए, तो लिया जाऊँ बाप जी जट बेड़ियों धोबी निकलियो नजर पलि तो गियो मनग मनग आगे जाते भणियो बाज बाज गो ऊंचो ऊंचो जान देखे हरणीरे दे लारे बचियो चारियो उठे जाओ तो इन बजाई पोंख पोख बचा बचियो तो छापी ना जट बची पकड़ते गुरशुब्ध जट है तो कहो राजा क्यों के ने मारो मार बची ने ने मेल दिया अरे गुरशुब्ध होना अठी ने तो राजा गुरशुब्द कह अरे अठी ने होमा बेड़ियो धोबी गुरशुब्द चलायो तो राजा तो देखो रीशा तो छोड़ दियो अर है दो को ही राजा राजा घोड़ों बुआ ढोली रे, रे मन में दिया डावड़े राणी साहब उबा, उबा उबा उबा उबा देख रिया के आज राजा साहब ने किया ने गया अर आया कोनी नहीं कई टा कीकरी है कीकरी नहीं है जहड़े घोड़ों आ तो देखियो डावड़ियों बोलिए क्या भाई जी राजा साहब हवे पता है तो दलसा राणी उबा, उबा उबा देख प्राण के हणो ए डावड़ियों ऊंधा घोड़ा ऊंधा पला मारो राजा नहीं है कोई और उपा मारो राजा नहीं है ए भाई जी आप काला हो गया बढ़ा हो गया हागे गई शरीर हागे गई घोड़ो हागे गई राजा ऐने आप कहो कि मारो राजा नहीं है तो कहे काली होते ऊँधा घोड़ा ऊंधा पलौण मारो राजा नहीं है और उपाव राजा नहीं है झट घोड़ो पौल तरणो आयो अर घोड़ो तो पकड़न मुशा कोई ले गया अर राजा बहन ऊंचा आया रोनी साहब बोलिया भैरू कुंड है बाकड़ो भरियड़ो अन्न गंगा जल कुंडी भरी है जो मारो राजनीति कर तो राजा वो रीति करली ली जब तो है मारो राजा वह रीति नहीं करी तो मारो राजा नहीं है कोई और उपाव है तो राजा री रीतो में धोबी को समझे इन वो भूखो मरतो पौन चार दू आ तो इन ने चढ़ावे धोबे धोबे धोबे धोबे खान गयो। <coughs> खान मस्त मस्त उठ गंगा जल कुंडी भरी जो धोबे धोबे धोबे पी पी अरे मस्त उग री बोली आगे मारो राजा आ रीति करते डावड़ियों तो कर भाई जी आ तो रीति नहीं करता तो नहीं करता ती राजा ने कह दो तू छ महीना तक मैं मेला में आवा ऑर्डर नहीं है डावड़िया हो में जाते ही क्योंकि छह महीना दूर मेलों आवाने मेला ऑर्डर नहीं है के पेटिया उतार दूंगा तो के आज उतारता काले उतार दो मैलो आवा आपने ऑर्डर नहीं है पाचे जाते रावड़ो ढोलियो पड़ियों बीरम दे राजा उठे जाने पड़ियों तो बारह मुड़ नींद पड़ी माथे वह कह दन दे गया अड़ा ढोलिया कदे ढोलिए बैठो नी कदोलिए उतो नी तो उड़े ढोलिए कदे आन बैठो बारे मुन्नी पड़ी नींद जो समय रे रात्रने आयो हरणियों जो चारों ही पग मड़ी दिया मींगणे कर माथे अरे रोई में डलग हवा रोदन उग हवा रोदन उग रो उन देखे देखो हरणियर पग ही दान मरगो है मारे जन लाख रुपये दौन तू वे कोई परवा भंडार भरिया राजा बीरम देखा रा। तो एक भील है दो घर में लुगावड़े वे कियो कि मैं हूं तो के लुगड़े बाप तो थने लाख भील बारे एक दिन फरायो बीजे रुपयान फर आने लुग्लाोजी ने जाए शो लाख रुपया मर भूखो मरते घरे न तो दौ ना तो आटो नौ टुकड़ो मरो भूखो मरते रो थारे जीव ने लाख रूपया